ano short talk hari bolo hari bol number 1 करी सिर्प को लाते हैं निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत चाहे ऐसे जा को चाहता को न सुहात है प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहम कैसो सुंदर कहत या, प्रेम प्रेम ही की बात है प्रिय मही की बात है प्रिय मही की बात है हरी बोलो हरी बोल बोलने योग कुछ और है भी नहीं ना सुनने योग कुछ और है बोलो तो हरी बोलो चुप रहो तो हरी में ही चुप रहो भीतर जाती श्वास हरी में डूबी हो बाहर ज्वाती सांस हरी में डूबी हो उठो तो हरी में सो तो हरी में जब हरी तुम्हें सब तरफ से घेर ले जब हरी तुम्हारी परिक्रमा करे जब तुम हरी के आवाज हो जाओ जागने में वही तुम्हारी दृष्टि में हो सपने में वही तुम्हारा स्वप्न भी बने तुम्हारा रोआ रोआ उसी में ओत हो जाए तुम्हारे पास जगह भी ना बचे जो उसके अतिरिक्त किसी और को संभाले जब हरि ऐसा व्याप्त हो जाता है तभी तो मिलता है थोड़ी भी जगह रही हरि से गैर भरी तो तुम संसार बना लोगे और एक छोटी सी बूंद संसार की सागर बन जाती एक छोटा सा बीज वैज्ञानिक कहते हैं सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है एक छोटा सा बीज जहां तुम्हारे भीतर हरी नहीं है पर्याप्त है तुम्हें भटकाने को जन्मों जन्मों तक भटकाने को हरी के अतिरिक्त कुछ और न बचे ऐसी इस नई यात्रा पर सुंदरदास के साथ हम चलेंगे संतों में कविताएं तो बहुत संतों ने की लेकिन काव्य के हिसाब से सुंदरदास को ही केवल कवि कहा जा सकता है बाकी के पास कुछ गाने को था तो गाया है लेकिन सुंदर के पास कुछ गाने को भी है और गाने की कला भी सुंदरदास अकेले सारे निर्गुण संतों में महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित हो सकते जो कहा है वह तो अपूर्व है ही जैसे कहा है वह भी अपूर्व है संदेश तो प्यारा है ही संदेश के शब्द शब्द भी बड़े बहुमूल्य हैं तुम एक महत्वपूर्ण अभियान पर निकल रहे हो इसके पहले कि हम सुंदरदास के सूत्रों में उतरना शुरू करें और सीढ़ी सीढ़ी तुम्हें बड़ी गहराइयों में वे सूत्र ले जाएंगे ठीक जल स्रोत तक पहुंचा देंगे पीना हो तो पी लेना क्योंकि संत केवल प्यास जगा सकते कहावत है ना घोड़े को नदी ले जा सकते हो घोड़े को पानी दिखा सकते हो लेकिन पानी पिला नहीं सकते सुंदरदास का हाथ पकड़ो वे तुम्हें ले चलेंगे उस सरोवर के पास जिसकी एक घूट भी सदा को तृप्त कर जाती लेकिन बस सरोवर के पास ले चलेंगे सरोवर सामने कर देंगे अंजुलि तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी अपनी झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा लेकिन अगर सुंदर को समझा तो मार्ग में वे प्यास को भी जगाते चलेंगे तुम्हारे भीतर सोए हुए चकोर को पुकारेंगे जो चांद को देखने लगे तुम्हारे भीतर सोए हुए चातक को जगाएंगे जो स्वात की बूंद के लिए तड़फने लगे तुम्हें समझाएंगे कि तुम मछली की भांति हो जिसका सागर खो गया है और जो किनारे पर तड़फ रही सागर का तुम्हें पता हो या ना हो एक बात का तो तुम्हें पता है जिससे तुम्हें राजी होना पड़ेगा कि तुम तड़फ रहे हो कि तुम परेशान कि तुम पीड़ित हो कि तुम, तुम बेचैन हो कि तुम्हारे जीवन में कोई राहत की घड़ी नहीं कि तुमने जीवन में कोई सुख की किरण नहीं जानी आशा की है सुख मिला कब सोचा है मिलेगा मिलेगा अब मिला तब मिला पर सदा धोखा होता रहा है खोजा बहुत है नहीं कि तुमने कम खोजा है जन्मों-जन्मों से खोजा है मगर तुम्हारे हाथ खाली हैं तुम्हारी खोज गलत दिशाओं में चलती रही तुम्हारी खोज तुम्हें सरोवर के पास नहीं लाई और और दूर ले गई और धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव ने तुम्हारे भीतर यह बात गहरा दी है कि शायद यहां मिलने को कुछ भी नहीं और अगर कोई ऐसा हताश हो जाए कि यहां मिलने को कुछ भी नहीं तो फिर मिलने को कुछ भी नहीं क्योंकि पैर थक जाएंगे तुम टूट के गिर जाओगे सुंदर तुम्हें याद दिलाएंगे यहां मिलने को बहुत कुछ है सिर्फ खोजने की कला चाहिए ठीक दिशा ठीक आयाम यहां पाने को बहुत कुछ है स्वयं परमात्मा यहां छिपा है लेकिन तुम गलत खोजते रहे तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो जहां हीरे की खदाने तुम्हारी प्यास जगाएंगे तुम्हारे चातक को जगाएंगे तुम्हारे चकोर को जगाएंगे तुम्हारे भीतर एक प्रज्वलित अग्नि पैदा करेंगे ऐसी घड़ी तुम्हारे भीतर प्यास की आ जाएगी जरूर जब न मालूम किस गहराई से हरि बोलो हरि बोल ऐसे बोल तुम्हारे भीतर उठेंगे तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे ये सूत्र ऊपर ऊपर नहीं है यह प्राणों के अंतर्तम का निवेदन है इसके पहले कि हम सूत्रों में चले सुंदरदास के संबंध में दो चार बातें समझ लेनी जरूरी है, वे सहयोगी होंगी संयोग की ही बात कहो सुंदरदास के पिता का नाम था परमानंद और मां का नाम था सती परमानंद और सती ऐसे दो जीवनधाराओं के मिलन से यह अपूर्व व्यक्ति पैदा हुआ तुम्हारे भीतर भी यह जन्म होगा मगर यह दो धाराएं तुम्हारे भीतर मिलनी चाहिए आनंद और सत्य आनंद को तलाशो तो सत्य मिल जाता है सत्य को तलाशो तो आनंद मिल जाता है वे एक दूसरे के साथ जुड़े एक ही सिक्के के दो पहलू यह संयोग की ही बात है कि पिता का नाम परमानंद था मां का नाम सती था लेकिन सभी संत सत्य और आनंद के मिलन से पैदा होते पुराने लोग नाम भी बड़े सोच के रखते थे अक्सर तो यह होता था कि सारे नाम ही परमात्मा के नाम होते थे हिंदुओं के पुराने नाम सोचो तो वे सब वही नाम हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम में उपलब्ध है परमात्मा के हजार नाम उन्हीं को हम रख लेते थे आदमियों के नाम कोई राम है कोई कृष्ण है कोई विष्णु है मुसलमानों के नाम सोचो तो मुसलमानों में सौ नाम है परमात्मा के अगर उनके नाम तुम खोजने चलोगे तो तुम पाओगे सभी नाम परमात्मा के नाम से बने फिर चाहे रहीम हो और चाहे रहमान हो चाहे अब्दुल्लाह हो ये सब परमात्मा के ही नाम है अब्दुल्लाह यानी अब्द अल्लाह पुराने लोग आदमी को नाम परमात्मा का देते थे क्यों क्योंकि बार बार पुकारे जाने से चोट पड़ती अगर तुम्हारा नाम राम है तो रावण होना जरा कठिन हो जाएगा और कौन जाने किस सुबह घड़ी में तुम्हारा नाम ही तुम्हारे भीतर तीर की तरह चुप जाए शुरू तो नाम से हुआ था किस दिन ये नाम सत्य बन जाए कोई भी नहीं कह सकता ये नाम सत्य बन सकता है इसलिए मैं भी तुम्हें संन्यास देता हूं तो तुम्हें नए नाम देता हूं नाम ऐसे जो परम से जुड़े तुम बहुत दूर हो अभी वहां से लेकिन तुम्हें याद तो दिलानी जरूरी है कि तुम दूर कितने ही हो मंजिल तुम्हारी वहां है जाना वहां है पहुंचना वहां है वहां नहीं पहुंचे तो जिंदगी व्यर्थ गई कचरे में गई याद रखना नाम एक याददास है। लेकिन ये संयोग की बात कि सुंदर दास का जन्म हुआ माथी सती पिता थे परमानंद तुम्हारे भीतर भी इन दो का मिलन हो सकता है तुम्हारा संतत्व भी जन्म सकता है सुंदरदास का सन्यास बहुत अनूठा है भरोसे योग नहीं तुम चौंकोगे जानोगे तो सात वर्ष के थे तब वो संन्यास्त हुए सात वर्ष लोग सत्तर वर्ष में भी सन्यासी नहीं होते अपूर्व प्रतिभा रही होगी प्रतिभा का लक्षण क्या है प्रतिभा का लक्षण है एक ही कि दूसरे जिस बात को अनुभव से नहीं समझ पाते उसको प्रतिभाशाली दूसरों के अनुभव से समझ लेता है बुद्धू अपने अनुभव से नहीं समझ पाते बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से समझ लेता है याति की कथा है उपनिषदों में याती की मौत आई वो सौ वर्ष का हो गया था लेकिन रोने लगा गिड़गिड़ाने लगा मौत के चरण पकड़ लिए कहा मुझे क्षमा कर मुझे, मैं तो भूल ही गया कि मरना है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया राम नाम भी नहीं ले पाया ये सोच के कि सौ वर्ष तो जीना है जल्दी क्या है ले लेंगे टालता रहा और हजार काम अमूल गया बाजार में ही पड़ा रहा यह जाती हो जाएगी मुझे क्षमा कर भूल मेरी है मुझे क्षमा कर सौ वर्ष मुझे और चाहिए मौत ने कहा किसी को तो ले जाना पड़ेगा तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो तो चला जाए तो तुम्हें मैं छोड़ दूं मौत को भरोसा था कि जब सौ साल का बूढ़ा जाने को राजी नहीं है, तो उसके बेटे जाने को क्यों राजी होंगे यती के सौ बेटे थे अनेक रानियां थीं उसकी सम्राट था उसने अपने बेटों की तरफ देखा कोई सत्तर साल का था कोई पचहत्तर साल का था उन्होंने सब नीचे सिर झुका ली एक बेटे ने जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी 18 ही साल थी सबसे छोटा बेटा था वो खड़ा हो गया उसने कहा कि मैं चलता हूं मौत को भी दया आ गई मौत को ऐसे दया आती नहीं दया आने लगे तो मौत का काम ना चले मौत की तो बात छोड़ो मौत के साथ जो लोग काम करते हैं, उन तक की दया खो जाती डॉक्टर इत्यादि डॉक्टर को दया आने लगे तो खुद ही की फांसी लग जाए जो भी इस घंटे मौत का धंधा करते करते बीमारी से लड़ते लड़ते कठोर हो जाता है हो ही जाना पड़ता है अगर हर बीमारी में बैठकर कर रोने लगे डॉक्टर भी और जब भी कोई मरीज आए उस, उसको मुश्किल खड़ी हो जाए भावा वेश से भर जाए तो जीना मुश्किल हो जाए मरीज तो दूर वो खुद ही मरीज हो जाए तो मौत तो जन्म जन्म से लोगों को ले जाती रही है ले जाना उसका काम मगर कहते हो उसे भी दया आ गई दया आ गई इस भोले भाले लड़के पर अभी इसने जिंदगी देखी नहीं अभी इसको कुछ पता ही नहीं उसने उस लड़के के कान में कहा पागल तेरा बाप सौ साल का हो के नहीं मरना चाहता और तू अभी अठारह का है कुछ तो सोच तेरे भाई कोई सत्तर कोई पचहत्तर वे भी नहीं मरना चाहते तू कुछ तो सोच तूने भी जिंदगी देखी नहीं उस लड़के ने पता है मौत को क्या कहा उस लड़के ने कहा जब मेरे पिता सौ साल के होकर भी जीवन से तृप्त नहीं हुए मेरे भाई पचहत्तर साल के हो के जीवन सत्रप नहीं हुए सत्तर साल के हो के जीवन सतृप्त नहीं हुए तो मैं जीकर क्या करूंगा इनका अनुभव काफी है अतृप्त ही जाना है सौ साल के बाद जाना है तो इतने दिन और क्यों परेशान होना मैं अभी चलने को राजी राज्य इसे कहते हैं प्रतिभा दूसरे के अनुभव से सीख लिया और तुम्हें पता है यह आती सौ साल जिया ये बेटा चला गया सौ साल जब जीना था तो फिर निश्चिंत हो गया कि अब जल्दी क्या है फिर मौत आई और फिर वही घटना घटी फिर गिड़गड़ाने लगा कि मुझे क्षमा करो मैं तो ये सोच के कि सौ साल जीना है फिर भूल गया एक बार मौका और दे दो और ऐसा कहते हैं ययाति को दस बार मौके दिए गए वो हजार साल जिया लेकिन हजारवीं साल भी वो मौत के पैर में गिड़गिड़ आ रहा था मौत ने कहा बहुत हो गया एक सीमा होती और तुम ययाति को कहानी को कहानी ही मत समझना ये तुम्हारी कहानी तुम कितने बार जी चुके हो कितनी बार तुमने जिंदगी मांग ली है फिर फिर फिर हर बार मरे हो फिर जिंदगी मांग के आ गए हो यही तो यती की कहानी आदमी मर रहा है खाट पे पड़ा है और जिंदगी को मांग रहा है पकड़ रहा है पैर मौत के कि एक बार और लौट आएगा जल्दी किसी गर्भ में समा आएगा जल्दी फिर वापस आ जाएगा ऐसे तुम कितनी ही बार आ गए हो और जैसे ये आती भूल भूल गया था तुम भी भूल भूल गए हो बुद्धिमान दूसरे के अनुभव से सीख लेता उस बेटे ने ठीक कहा कि जब ये सब मेरे भाई निन्यानवे मेरे भाई मेरा पिता ये इतने दिन जी के कुछ नहीं पा सके और गिड़गिड़ा रहे हैं पिता सौ साल के बाद क्या गिड़गिड़ाना अभी शांत से चलने को साथ तैयार हो बात व्यर्थ हो गई मेरे लिए यहां कुछ मिलने का नहीं यहां सिर्फ भटकना है दौड़ना है और गिरना है गिरने के पहले जाने की तैयारी है मेरी मैं चलता हूं मेरे लिए संसार व्यर्थ हो गया ऐसी ही घटना कुछ घटी दादू के जीवन में सात साल के थे सुंदरदास के जीवन में सात साल के थे दादू का गांव में आगमन हुआ जिससे दादू ने रज्जब को चेताया ऐसे ही सुंदरदास को भी चेता है दादू ने बहुत लोग चेता है दादू महागुरुओं में एक जितने व्यक्ति दादू से जागे उतने भारतीय संतों में किसी से नहीं जागे दादू का गांव में आना हुआ राजस्थान का छोटा सा गांव धोसा कहा है सुंदरदास ने दादू जी जब धोसा आए बाल पने हम दर्शन पाए तिनके चरणनी नायो माथा उन दियो मेरे सिर हाथा सात वर्ष के थे ख्याल करो मनुष्य के जीवन में प्रत्येक सात वर्ष के बाद क्रांति का क्षण होता है, जैसे 24 घंटे में दिन का एक वर्तुल पूरा होता है ऐसे सात वर्ष में चित्त की सारी वृत्तियों का वर्तुल पूरा होता है हर सात वर्ष में वो घड़ी होती है कि अगर चाहो तो निकल भागो हर सात वर्ष में एक बार द्वार खुलता है सात साल का जब बच्चा होता है तब द्वार खुलता है फिर चौदह साल का होता है तब द्वार खुलता है फिर 21 साल का होता तब द्वार खुलता हर सात वर्ष में एक बार द्वार खुलता है और अगर चूक गए तो फिर सात साल के लिए गहरी नींद हो जाती है हर सात साल में तुम परमात्मा के बहुत करीब होते हो जरा सा हाथ बढ़ाओ कि पालो इसी सात साल को हिसाब में रखकर हिंदुओं ने तय किया था कि पचास साल की उम्र में व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए उनचास साल में सातवा चक्र पूरा होता है तो पचास में साल का मतलब है उनचास साल के बाद जल्दी कर लेनी चाहिए आदमी अब सत्तर साल जीता है वो सौ साल के हिसाब से बांटा गया था अब आदमी सत्तर साल जीता है तो तुम्हारे जीवन में थोड़े मौके नहीं आते बहुत मौके आते लेकिन हर मौका अपने साथ बड़े आकर्षण भी लेकर आता दरवाजा भी खुलता है और संसार भी अपनी पूरी मनमोहकता में प्रकट होता है सात साल का बच्चा अगर जरा जाग जाए या सदगुरु का साथ मिल जाए तो क्रांति घट सकती है क्योंकि यह घड़ी है जब अहंकार पैदा होता है और यही घड़ी है कि अगर इसी घड़ी में कोई अपने को संभाल ले तो सदा के लिए निरअहकार हो जाता है अहंकार के पैदा होने का मौका ही नहीं आता तुमने देखा सात साल के बाद बच्चे हर बात में नहीं कहने लगते तुम कहो ऐसा नहीं करो वो कहेंगे करेंगे कहे ना भी तो भी करके दिखाएंगे करेंगे तुम कहो सिगरेट मत पीना वो पिएंगे तुम कहो सिनेमा मत जाना वो जाएंगे तुम कहो ऐसा नहीं वो वैसा ही करेंगे सात साल के बाद बच्चे के भीतर अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ हूं मुझे अपनी घोषणा करनी जगत के सामने बच्चा आक्रमक होने लगता है यही घड़ी है जब अहंकार जन्म लेता है और जब अहंकार जन्म लेता है उसी का दूसरा पहलू है अगर संयोग मिल जाए सौभाग्य हो सामर्थ्य हो प्रतिभा हो तो आदमी निरहंकार में सरक जा सकता है यह ख्याल रखना दोनों चीजें एक साथ होती हैं या तो अहंकार में सरकना होगा और या निरहंकार या तो दरवाजे से बाहर निकल जाओ या दरवाजा बंद कर दो दरवाजे के विपरीत चल पड़ो ऐसा ही फिर चौदह साल में होता है काम वासना का जन्म होता है या तो काम वासना में उतर जाओ और या ब्रह्मचरी में वो संभावना भी करीब है उतने ही करीब है ऐसा ही फिर इक्कीस साल में होता है या तो प्रतिस्पर्धा में उतर जाओ जगत की ईर्षा संघर्ष प्रतियोगिता द्वेष और या अप्रतियोगी हो जाओ ऐसा ही फिर अट्ठाईस साल की उम्र में होता है या तो संग्रह में पड़ जाओ परिग्रह में पड़ जाओ इकट्ठा कर लू इकट्ठा कर लू इकट्ठा कर लू या अपरग्रही हो जाओ देख लो कि इकट्ठा करने से क्या इकट्ठा होगा मैं भीतर तो दरिद्र हूं और दरिद्र रहूंगा ऐसा ही फिर पैतीस साल की उम्र में होता है पैंतीस साल की उम्र में तुम अपनी मध्य अवस्था में आ जाते दोपहरी आती जीवन की या तो तुम समझो कि अब ढलान के दिन आ गए अब रूपांतरण करूं अब वक्त आ गया उतार की घड़ी आ गई अब जिंदगी रोज रोज उतरेगी अब सूरज ढलेगा और सांझ करीब आने लगी पैतीस साल की उम्र में सुबह भी उतनी दूर है सांझ भी उतनी दूर है तुम ठीक मध्य में खड़े हो लेकिन अधिक लोग बजाय समझने की कि मौत करीब आ रही अब हम मौत की तैयारी करें मौत करीब आ रही ये सोच के हम कैसे मौत से बचें इसकी चेष्टा में लग जाते इसलिए दुनिया की सर्वाधिक बीमारियां पैंतीस साल और बयालीस साल के बीच में पैदा होती तुम लड़ने रखते हो मौत से मौत से लड़ोगे जीतोगे कहां जितने हार्ट अटैक होते हैं जितने मानसिक तनाव होते हैं वो 35 और 42 के बीच में होते हैं ये बड़े संघर्ष का समय है अगर 35 साल की उम्र में एक व्यक्ति समझ ले कि मौत तो आनी ही है लड़ना कहां है स्वीकार कर ले न केवल स्वीकार कर ले बल्कि मौत की तैयारी करने लगे मौत का आयोजन करने लगे और ध्यान रखना जैसे जीवन का शिक्षण है ऐसे ही मौत का भी शिक्षण है अच्छी दुनिया होगी कभी और कभी वैसी दुनिया थी भी तो जैसे जीवन को सिखाने वाले विद्यापीठ हैं वैसे ही मृत्यु को सिखाने वाले विद्यापीठ भी थे अभी दुनिया की शिक्षा अधूरी यह तुम्हें ज, जीना कैसे ये तो सिखा देती लेकिन ये नहीं सिखाती कि मरना कैसे और मरना है अंत में तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है तुम्हारी नाव ऐसी है तुम्हारे हाथ में एक पतवार दे दी और दूसरी पतवार नहीं तुमने कभी देखा एक पतवार से नाव चला के देखी अगर तुम एक पतवार से नाव चलाओगे तो नाव गोल गोल घूमेगी कहीं जाएगी नहीं उस पार तो जा नहीं सकती बस गोल गोल चक्कर मारेगी दो पतवार चाहिए दोनों के सहारे उस पार जाया जा सकता है लोगों को जीवन की शिक्षा तुम दे देते हो बस नाव उनकी गोल गोल घूमने लगती वो जीवन के चक्कर में पड़ जाते संसार का अर्थ होता है चक्कर में पड़ जाना पैतीस साल की उम्र में मौका है फिर द्वार खुलता है एक घड़ी को मौत की झलकें आनी शुरू हो जाती है जिंदगी पर हाथ खिसकने शुरू हो जाते भय के कारण लोग जोर से पकड़ने लगते हैं जिंदगी को जोर से पकड़ोगे तो बुरी तरह हारोगे टूटोगे अपने मौज से छोड़ दो कोई तुम्हें तोड़ने वाला नहीं समझ के छोड़ दो और 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होने लगती है जैसे 14 साल की उम्र में काम वासना पैदा होती है वैसे 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होती प्राकृतिक क्रम है लेकिन आदमी परेशान हो जाता है 42 साल में जब वो पाता है काम वासना क्षीण होने लगी और वही तो उसकी जिंदगी रही अब तक तो चला चिकित्सकों के पास चला डॉक्टरों के पास हकीमों के पास तुमने दीवालों पर जो पोस्टर लगे देखे शक्ति बढ़ाने के उपाय गुप्त रोगों को दूर करने के उपाय अगर तुम उन डॉक्टरों के पास जाकर देखो तो तुम हैरान होगे उनके पास तुम जो लोग पाओगे वो 42 साल की उम्र के करीब के लोग पाओगे उनके बैठक खाने में जो तुम्हें बैठी मिलेंगे क्योंकि काम वासना छीण हो रही शरीर से ऊर्जा जा रही है वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए कोई जड़ी बूटी मिल जाए कोई औषधि मिल जाए नहीं नहीं कोई औषधि है कहीं लेकिन इनका शोषण करने के लिए लोग बैठे हुए वैद चिकित्सक हकीम हकीम वीरूमल इस तरह के लोग बैठे हुए और यह धंधा ऐसा है कि इसमें पकड़ाया नहीं जा सकता क्योंकि जो आदमी आता है वो पहले तो छिपे छिपे आता है वो किसी को बताना भी नहीं चाहता कि मैं जा किस लिए रहा वो जब उसको कोई सफलता नहीं मिलती तो दूसरे बिरूमल का द्वार खटखटाएगा। मगर कह भी नहीं सकता किसी को कि दवा काम नहीं आई दवाएं कभी का काम आई हैं? पागलपन है और किसी भी तरह की मूर्ता की बातें चलती मंत्र चलते तंत्र चलते ताबीज चलते तांत्रिकों की सेवा चलती कि शायद कोई कोई चमत्कार कर देगा और जो जीवन ऊर्जा जा रही है मेरे हाथ से वो मैं वापिस पालूंगा फिर मैं जवान हो जाऊंगा बयालीस साल की उम्र घड़ी कि आ गया क्षण जब तुम काम वासना को जाने दो अब राम की वासना के जगने का क्षण आ गया काम जाए तो राम का आगमन हो फिर द्वार खुलता है मगर तुम चूक जाते ऐसे ही हर सात वर्ष पर द्वार खुलता चला जाता है जो पहले ही सात वर्ष पर जाग गया वो अपूर्व प्रतिभा का धनी रहा होगा हो सकता है दादू इस छोटे से बच्चे की तलाश में ही धौसा आए हो क्योंकि सदगुरु ऐसे ही नहीं आते कहानी है बुद्ध के जीवन में वे गांव गए उनके शिष्यों ने कहा भी कि उस गांव में कोई अर्थ नहीं है जाने से छोटे मोटे लोग हैं किसान हैं कोई समझेगा भी नहीं आपकी बात वैशाली करीब है आप राजधानी चलिए इस छोटे गांव में ठहरने की जगह भी नहीं मगर बुद्ध ने कोई जिद्दी बांध रखी उसी गांव जाना उसके गांव के बिना जाए वैशाली नहीं जाएंगे ाहक का चक्कर है उस गांव में जाने का मतलब 10-20 मील और पैदल चलना पड़ेगा नहीं माने तो गए जब गांव के करीब पहुंच रहे थे तब एक छोटी सी लड़की ने उसकी उम्र कोई 15 साल से ज्यादा नहीं रही होगी वो खेत की तरफ जा रही थी अपने पिता के लिए भोजन लेके। वो रास्ते में मिली उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि प्रवचन शुरू मत कर देना जब तक मैं ना आ जाऊं और किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर गांव में पहुंच गए लोग इकट्ठे हो गए छोटा गांव लेकिन बुद्ध आए ये सौभाग्य सोचा भी नहीं था कि इस गांव में बुद्ध का आगमन होगा सारा गांव इकट्ठा हो गया सब बैठे हैं कि बुद्ध कुछ बोले और बुद्ध बैठे हैं कि वो देख रहे हैं। आखिर किसी ने खड़े हो कहा कि महाराज आप कुछ बोले उन्होंने कहा किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं उस आदमी ने चारों तरफ देखा उसने कहा गांव के हर आदमी को मैं पहचानता हूं थोड़ी आदमी सौ पचास सब यहां मौजूद हैं आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बुद्ध ने कहा तुम ठहरो वो लड़की भागी हुई आई और जैसे ही वो लड़की आके बैठी बुद्ध बोले बुद्ध ने कहा मैं इस लड़की की प्रतीक्षा करता था सच तो यह मैं इसी के लिए आया हूं दादू धौसा गए बहुत संभावना यही एक सुंदरदास के लिए गए यही एक हीरा था वह, जिसकी चमक दादू तक पहुंच रही होगी जो पत्थरों के बीच रोशन दिए की तरह मालूम पड़ रहा होगा उसकी तलाश में गए थे सुंदरदास ने कहा है सुंदर सतगुरु आपने किया अनुग्रह आई मोह में सोवते हमको लिया जगाई सात वर्ष के बच्चे को संन्यास दिया ऐसे कुछ छोटे बच्चे यहां भी हैं मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप इतने से बच्चे को क्यों सन्यास दे रहे हैं तुमने दादू से भी पूछा होता कि सुंदर को क्यों सन्यास दे रहे हो सात साल का बच्चा भी इसने देखा क्या जाना क्या लेकिन सच यह है कि यहां कौन है जो बच्चा है जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा हर एक के पीछे सब जाना जा चुका बहुत बार जाना जा चुका बार बार जाना जा चुका यहां छोटा बच्चा कौन है ये जगत कुछ नया तो नहीं बहुत पुराना है बहुत पुराना है, बड़ा पुरातन है और तुम यहां सदा से हो यह देह तुम्हारी पहली देह तो नहीं न मालूम कितनी देहों में तुम बसे हो हो सकता है इस देह में नए मालूम हो रहे हो देह नई होगी मगर तुम नए नहीं, नहीं हो दादू ने देख ली होगी झलक उठा लिया इस बच्चे को हीरे की तरह और हीरे की तरह ही सुंदर को संभाला इसलिए सुंदर नाम दिया उसे सुंदर ही रहा होगा बच्चा यही सौंदर्य है एकमात्र कि आदमी परमात्मा की प्यास में तड़फे और तड़फ ऐसी हो कि सारे जीवन को दांव पर लगा दे सत्तर साल का आदमी भी दांव लगाने के लिए तैयार नहीं पास बचा भी नहीं कुछ दांव लगाने को हड्डी मांस मज्जा रह गई सूख गई मगर दांव लगाने को राजी नहीं कुछ बचा भी नहीं है दांव लगाने को कुछ गंवाने का भी नहीं है अब सब गवा ही चुका है चली चलाई कारतूस है मगर फिर भी फन मार के बैठा है चली चलाई कारतूस पे कि बचा लू कुछ ना चला जाए कुछ छूट ना जाए हाथ से अभी यह बच्चा तो नया नया था दादू ने इसे सुंदर नाम दिया एक ही सौंदर्य है इस जगत में परमात्मा की तलाश का सौंदर्य एक ही प्रसाद है इस जगत में परमात्मा के पाने की आकांक्षा का प्रसाद धन्य भागी हैं वे वे ही केवल सुंदर हैं जिनकी आंखों में परमात्मा की छवि बसती तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं होती तुम्हारी आंखों में कौन बसा है उसमें सौंदर्य होता है तुम्हारा रूप रंग सुंदर नहीं होता तुम्हारे रूप रंग में किसकी चाहत बसी है वही सौंदर्य होता है और तुम्हें भी कभी कभी लगा होगा कि परमात्मा की खोज में चलने वाले आदमी में एक अपूर्व सौंदर्य प्रकट होने लगता है उसके उठने बैठने में उसके बोलने में उसके चुप होने में उसकी आंख में उसके हाथ के इशारों में एक सौंदर्य प्रकट होने लगता है जो इस जगत का नहीं है दादू ने सुंदर को बड़े प्रेम से पाला पोसा खूब प्रेम की बरसा की उस पर हीरा था खूब निखारा उसे और अपने सारे शिष्यों को कहा था सुंदर की चिंता लो सुंदर की फिक्र करो इसमें से कुछ महिमाशाली प्रकट होने को है और महिमाशाली प्रकट हुआ दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू सौंप गए थे रज्जब को कि सुंदर को संभालना और जैसे रज्जब के जीवन में घटना घटी कि दादू दयाल की मृत्यु के बाद रज्जब ने फिर आंखें नहीं खोली कहा कि अब क्या आंख खोलनी जो देखने योग्य था देख लिया जो देखने में नहीं आता वह देख लिया जो आंखों के पार है वह आंखों में झलक गया अब क्या आंख खोलनी अब इस जगत में क्या रखा है रहे कुछ वर्ष जिंदा लेकिन फिर आंख नहीं खोली जिंदा रहे और अंधे की तरह रहे जैसे ये रज्जब के जीवन में अपूर्व घटना घटी कि दादू के मर जाने के बाद उन्होंने आंख नहीं खोली उस प्यारे गुरु के जाने के बाद आंख खोलने का कोई कारण नहीं रहा बहुत लोगों ने समझाया कि सूरज बहुत सुंदर है चांतारे बहुत सुंदर हैं फूल खिले हैं लोग आए लेकिन रज्जब कहते हैं अब कोई फूल उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता और अब कोई सूरज उससे ज्यादा प्रकाशवान नहीं हो सकता अब तुम चांतारों की बात मत करो मैंने चांतारों के मालिक को देखा है आंख बंद करके मुझे उसी के साथ रहने दो अब बाहर देखने को मेरे पास कुछ नहीं आंख खोलता इसलिए था कि दादू थे अब क्या खोलनी अब देह लुप्त हो गई दादू की अब तो भीतर ही देख लेता हूं अब तो भीतर ही उनके साथ मुझे रचा रहने दो ऐसी घटना फिर सुंदर के जीवन में घटी दादू तो जल्दी चल बसे बच्चा छोटा था दादू वृद्ध थे रज्जब को सौंप गए थे रज्जब ने संभाला लेकिन छोटा बच्चा था रज्जब भी चले, चल बसे एक दिन तब दादू के चले जाने के बाद फिर रज्जब के चले जाने के बाद सुंदर पे क्या घटी फिर एक अनूठी घटना घटी यह घटनाएं समझने जैसी है। क्योंकि यह घटनाएं तुम्हारे और मेरे बीच घट रही हैं और घटेंगी इसलिए समझ लेना उपयोगी है जब रज्जब चल बसे तो रज्जब के चलने के कुछ ही दिन पहले दूर था सुंदर काशी में था एकदम भागना शुरू किया काशी से रज्जब तो थे राजस्थान में सांगानेर में लंबी यात्रा थी मित्रों ने कहा शिष्यों ने कहा अब तो सुंदर के भी शिष्य थे उसके पीछे भी प्यासे इकट्ठे होने लगे थे उन्होंने कहा, कहां भागे जाते हो इतनी जल्दी क्या है लेकिन सुंदर ने कहा आप देर नहीं रुकते भी ना थे विश्राम करने को मार्गों में किसी तरह बस पहुंच जाना है सांगानेर और इधर रज्जब की सासे अटकी थी और वो बार बार आंख खोल के देखते थे पूछते थे सुंदर पहुंचा नहीं पहुंचा और जैसे ही सुंदर का आगमन हुआ और रज्जब ने सुंदर को देखा पास लिया देखा बाहर की आंख तो वो खोलते नहीं थे भीतर की आंख से ही देखा रज्जब को शांति मिली वो लेट गए सुंदर का हाथ हाथ में ले लिया और चल बसे सुंदर पर क्या गुजरी सुंदर जवान था परिपूर्ण स्वस्थ था लेकिन उसी क्षण से बीमार हो गए जिस बिस्तर पर रज्जब मरे उसी बिस्तर पर सुंदर मरा वहीं बीमार हो गया ये बीमारी इतनी अकस्मात थी पूछा मित्रों ने क्या हुआ शिष्यों ने पूछा क्या हुआ भले चंगे आए थे लेकिन सुंदर का अब अब जीने का कोई कारण नहीं अब जीने का कोई रस नहीं अपनी तरफ से रस तो चला ही गया था अपनी तरफ से तो जीने का कोई कारण नहीं था लेकिन रज्जब जब बूढ़े हैं मैं मर जाऊं तो इनको धक्का ना लगे इसलिए जी रहा था अब कोई वजह नहीं अब कोई कारण नहीं दादू गए रज्जब गए अब मैं भी जाता हूं सांगानेर में एक शिला लेख मेला है जिसपे ये वचन खुदे। संवत 17 सब शियाला काती सुदी अष्टमी उजियाला तीजे प्यारा सुन्दर वचन है सुंदर मिलिया सुंदरदास मृत्यु की बात ही नहीं की सुंदरदास सुंदर को मिल गया परम सुंदर को मिल गया जिसकी तलाश थी उसमें डूब गया देह की छोटी सी झीनी सी आड़ थी वह भी छूठी मृत्यु को ऐसे ही देखना सुंदर मिलिया सुंदरदास मृत्यु शत्रु नहीं मृत्यु तुमसे कुछ भी छीनती नहीं सिर्फ बीच के पर्दे हटाती मृत्यु तुम्हें कुछ देने आती लेने नहीं आती मगर तुम इतने जोर से पकड़े हुए व्यर्थ की चीजों को कि तुम्हें लगता है कि मृत्यु को छीनने आती तुम तो मृत्यु को शत्रु मानकर बैठे हो वह तुम्हारी जीवन के प्रति केवल आसक्ति के कारण जिस दिन जीवन की आसक्ति नहीं मृत्यु मित्र है परम मित्र है परम कल्याणकारी सुंदर मिलिया सुंदरदास अब तक तो सुंदर के दास थे सुंदरदास ने कहा अब सुंदर हुए अभी तो सुंदर केवल उसके दास होने के कारण थे अभी तो प्रतिफलित होती थी उसकी आभा अभी तो थोड़ी थोड़ी झलक उसकी पड़ती थी थोड़ी थोड़ी गीत की कड़ी पकड़ में आती थी अब उसी में डूब गए अब महाप्रकाश हो गए उनके अंतिम वचन जो उन्होंने मरने के पहले कहे निरालंब निर्वासना इच्छाचारी ए संस्कार पवनी फिरे शुष्क पर्ण ज्योदेह वैद्य हमारे रामजी जी औसधु हरिनाम सुंदर यह उपाय अब सुमरण आठो जाम सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव ए आत्म परमात्मा मिलो रहो कि बिंसो दे सात बरस सौ में घटे इतने दिन को दे सुंदर आत्म अमर है दे खेह की खेह समझो निरालंब निर्वासना इच्छाचारी ए संसार है इच्छा परमात्मा है निर्वासना संसार है वासना की दौड़ अर्थात तुम विमुख हो परमात्मा से परमात्मा है निर्वासना तब तुम सन्मुख होते परमात्मा के संस्कार पबनी फिरे शुष्क पर्ण ज्यो सूखे पत्ते को हवा में उड़ते देखा ऐसे ही तुम संस्कारों और आत्तों की हवा में उड़ते फिरते हो तुम अभी अपने पैरों से अपनी दिशा में नहीं चल रहे हो हवा में उड़ते हुए पत्ते हो दुर्घटना तुम्हारी जीवन की व्यवस्था है संयोग से जी रहे हो अभी तुम योग से नहीं जी रहे केवल संयोग से जी रहे हो अभी तुम्हारी दिशा निर्णित नहीं अभी तुम कहां जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं क्यों जा रहे हो यह भी पता नहीं कहां से आ रहे हो यह भी पता नहीं संस्कार पवनी फिरे शुष्क पर्ण ज्यो देह यह देह तो सूखा पत्ता है पुरानी आत्तों पुराने संस्कारों से चलता रहता है तुम जागो पुरानी आते पुराने संस्कारों से ऊपर उठो वैद्य हमारे राम जी और यह जो बीमारी है भटकने की इसमें एक ही वैद्य है वो राम है औसध हर नाम और औषधि भी एक ही है उस प्यारे का नाम उस प्यारे की याद उस प्यारे की स्मृति ऐसी भर जाए ऐसी रोए रोए में समा जाए तो उससे अतिरिक्त तो और कुछ भी ना बचे फिर तुम्हारी जिंदगी में दिशा होगी अर्थ होगा फिर तुम्हारी दिशा ऐसी ही घटनाओं के धक्के में नहीं घटती रहेगी फिर तुम ऐसे ही भीड़ के रेले पेले में नहीं चलते रहोगे फिर तुम चलोगे एक तीर की तरह ऐसे तीर की तरह जो परमात्मा को वेद देता है सुंदर यह उपाय अब सुमरण आठों जाम सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव ए मर रहे हैं मृत्यु आ रही है मित्र शिष्य परिजन रोने लगे होंगे सुंदर से बहुतों को सुंदर की याद मिली थी सुंदर से बहुतों के भीतर सुंदर की आकांक्षा जगी थी वे सब रोने लगे होंगे वे सब पीड़ित होंगे सुंदर उनसे कह रहे हैं सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव यह बड़ा महोत्सव है तुम रोते क्यों हो संशय क्या है मैं मर थोड़ी रहा हूं मैं वह नहीं हूं जो मर सकता है वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा तुम अमृत के पुत्र हो मर्त के साथ संबंध जोड़ लिया इसलिए तुम्हें भ्रांति हो रही ऐसा ही समझो कि कच्चे रंग के कपड़े पहन लिए और वर्षा हो गई और रंग बहने लगा तो तुम्हारा रंग थोड़ी बहरा है तुम्हारा कोई रंग ही नहीं कच्चे कपड़े हैं उनका रंग बहरा है लेकिन अगर कोई वस्त्रों से ही अपने को एक समझ ले और बहुतों ने समझ लिया है अपने वस्त्रों से ही अपने को एक समझ लिया है उनके वस्त्र छीन लो तो तुमने उनसे सब छीन लिया फिर उनके पास कुछ नहीं बचता किसी ने पद से अपने को एक समझ लिया पद छीन लो उसका सब गया किसी ने धन से अपने को एक समझ लिया उसका धन गया कि वह आत्महत्या कर लेता कूंद के अब क्या तो जीने का सार है तुमने कैसे क्षुद्रता से अपने तादात्म कर लिए सुंदर कहते हैं सुंदर संशय को नहीं बड़ी हो ये ये बड़ा महोत्सव है तुम रो मत तुम चिंतित ना हो संशय ना करो मैं मर नहीं रहा हूं मैं परम जीवन में जा रहा हूं आत्म परमात्म मिलियो रहो बिनसो देह दे रही कि गई इससे क्या लेना देना आत्म परमात्म मिलो ये बूंद अब सागर में जा रही बूंद की तरह तो नहीं बचेगी फर्क क्या पड़ता है सागर की भांति रहेगी अब सात बरस सौ में घटे फिर सात वर्ष में घटे कि सौ वर्ष के बाद घटे क्या फर्क पड़ता है इतने दिन को दे दिन की तो गिनती है इतने दिन की देह इसकी तो सीमा है समय समय चुक ही जाएगा सुंदर आत्म अमर है देह खे की खे उसे पकड़ो जो अमृत है उसको हाथ में लो जो अमृत है शाश्वत से अपने को जोड़ो क्षण भंगुर से जोड़ोगे दुखी रहोगे क्योंकि पानी के बबूले फूटते रहेंगे फूटते रहेंगे और दुख और पीड़ा देते रहेंगे ये उनके अंतिम वचन थे ऐसे इस प्यारे आदमी के वचनों की हम यात्रा शुरू करते हैं नीर बिन मीन दुखी छीर बिन शिशु जैसे पीर जाके औसध बिनु कैसे रहे जाते जैसे मछली बिना पानी के तड़फे तुम भी बिना पानी के हो और आश्चर्य यही है कि तड़प भी रहे हो और तुम्हें याद भी नहीं तड़प भी रहे हो तो तुम ऐसे कारण खोज लेते हो जो तड़पन के कारण नहीं अगर तुम तड़फते हो तो तुम कहते हो तड़फूं कैसे ना धन चाहिए ऐसे ही जैसे कोई मछली तड़फती हो घाट पर पड़ी तपती हुई रेत में और सोचे कि मैं तड़फ रही हूं इसलिए कि धन नहीं हीरे मिल जाते तो तड़फ मिट जाती कि पद मिल जाता तो तड़फ मिट जाती यश मिल जाता तड़फ मिट जाती लेकिन यस मिल जाएगा तरफ मिटेगी मछली की पद मिल जाएगा तरफ मिटेगी मछली की धन मिल जाएगा तरफ मिटेगी मछली की तुम देखो अपने चारों तरफ जो जो तुम चाहते हो दूसरों को मिल गया है उनकी तरफ नहीं मिटी तुम्हारी भी तरफ नहीं मिटेगी सफल लोगों की असफलताएं तो देखो धनियों की निर्धनता तो देखो जिनके बड़े नाम हैं उनके छोटे काम तो देखो जिन्होंने किसी तरह अपनी प्रतिष्ठाएं बनानी अपने अहंकार निर्मित कर लिए उनके भीतर का खोखलापन तो देखो जिनको तुम तो महान समझते हो उनके छिछलेपन को तो जरा पहचानो, तुम चकित हो गए अगर तुम्हें आदमी का सबसे ज्यादा छिछलापन देखना हो तो किसी भी राजधानी में जाकर उसकी पार्लियामेंट में देख लो दिल्ली चले जाओ अगर आदमी के ओछेपन देखने हो क्षुद्रताएं देखनी हो चालबाजियां देखनी हो बेईमानियां देखनी हो गला घोट प्रतियोगिता देखनी हो एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे को गिराने की चेष्टा देखनी हो दिल्ली चले गए जब भी तुम्हें संसार से लगाव होने लगे दिल्ली चले गए देख के एकदम विराग पैदा होगा जरा धनी आदमी की चिंताओं में उतर के देखो उसके विषाक्त जीवन को देखो उसके भीतर की रिक्तता को पहचानो जरा देखो कि वह सो भी नहीं पाता रात नींद कहां जरा देखो कि जी भी कहां पाता है जीने का आयोजन ही करने में जीवन बीत जाता है जीने का समय कहां मिलता है तैयारी ही तैयारी लोग करते रहते मैंने सुना है जर्मनी में एक बड़ा विचारक था उसको एक ही धुन थी कि दुनिया में जो भी सबसे अच्छी किताबें हैं वो पढ़नी तो उसने बड़ी लाइब्रेरी खड़ी कर ली दुनिया भर में घूमता फिरता था जहां भी कोई किताब मिलती किसी भी भाषा में हो महत्वपूर्ण हो वो खरीद के अपने देश पहुंचा किताबें तो इकट्ठी हो गई लेकिन तब तक पढ़ने का समय नहीं बचा जब वो मरा तो लाखों किताबें छोड़ गया मगर उसमें से पढ़ी उसने एक भी नहीं थी आयोजन ही करने में सारा समझ चला गया मैंने एक और पुरानी सूफी कहानी पढ़ी जिससे मिलती जुलती एक आदमी ने देश के सारे शास्त्रों में जो भी सार है वो जानना चाहा। वो बहुत धनी था उसने हजारों पंडित लगा दिए उसने कहा मुझे तो फुर्सत नहीं है पढ़ने की तुम सार निकाल के ले आओ संक्षिप्त डाइजेस्ट सब धर्मों का सार निकाल डालो पंडित लगे उन्होंने बड़ी मेहनत की वर्षों लगे सार निकालने में पर सार भी निकला तो भी बड़े पोथे तैयार हुए क्योंकि कितने शास्त्र हैं उनका सार भी निकालो हजार शास्त्र का एक करोगे तो हजारों शास्त्र वो आदमी ने देखे वो बड़े बड़े पोते उसने कहा भाई इतने से काम नहीं चलेगा हमें बूढ़ा भी हो गया मेरे पास इतना समय भी नहीं फिर मुझे धन कमाने से सुविधा भी नहीं है फुर्सत भी नहीं और संक्षिप्त करो एक ही किताब बना लाओ सारे सबका इंसान इसमें आ जाना चाहिए फिर और वर्षों लग गए आखिर वो एक किताब बना के लाया तब तक वो आदमी खाट पर पड़ा था उन्होंने पूछा कि अब यह किताब एक बन गई उसने कहा बहुत देर होगी अब तो एक किताब पढ़ने का भी समय नहीं तुम तो संक्षिप्त में एक कागज पर एक पन्ने पर सार बात लिख लाओ अब एक किताब को एक पन्ने में उतारना कठिन मामला था ऐसे ही किताब संक्षिप्त होते होते होते बहुत संक्षिप्त हो गई थी अब तो उसमें सूत्री सूत्र ही सूत्र बचे थे अब उनमें से भी छांटना बहुत मुश्किल बात थी फिर भी छांटना चला जब वो छाट के एक पन्ने पे पहुंचे तब वो आदमी मर रहा था उसने कहा बहुत देर हो गई अब एक पन्ना पढ़ने की भी मेरे पास सुविधा नहीं है अब तो तुम एक वचन मेरे कान में बोल दो तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय लगेगा इसमें सब फिर एक बचन बनाना जब तक वो एक वचन बना के लाया आदमी मर चुका था अक्सर लोग ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं जीवन का आयोजन चलता है जीवन का अनुभव कहां तुम भी तड़फ रहे हो सारी दुनिया तड़फ रही है लेकिन तड़फ का कारण क्या है जो जानते हैं उनसे पूछो जो जाग गए उनसे पूछो वो कहते तो तुम्हारे तड़फने का कारण ये नहीं कि तुम्हारे पास धन कम है कि तुम्हारे पास यश कम है पद कम है तुम्हारे तड़फने का कारण यह है कि तुम मछली हो और सागर खो गया और तुम रेत पे पड़े हो नीरबिन मीन दुखी सागर है परमात्मा तुम सागर उस परमात्मा के सागर की मछली हो आत्मा ऐसे जैसे सागर में मछली जैसे मछली प्रफुल्लित होती सागर में ऐसी आत्मा प्रफुल्लित होती परमात्मा में जैसे दूर हो जाते हो वैसे ही बेचनी शुरू हो जाती जितनी दूर उतनी बेचनी जितना दुखी आदमी पाओ समझ लेना परमात्मा से उतना ही दूर निकल गया है यह पूरब की अन्यतम खोज है अगर तुम पश्चिम में हो दुखी हो और तुम जाओ विशेषज्ञ के पास तो हर दुख की वो अलग अलग दवा बताता है पूरब में ऐसा नहीं अगर पूरब में तुम दुखी हो और तुम ज्ञानी के पास जाओ तो वह दवा एक ही बताता है वेद हमारे राम जी औसधु हरिनाम वो कहता है कि ठीक दुख मुख हिसाब ना बताओ तुम्हारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता हम जानते हैं तुम्हारा दुख क्या है हमें सब मछलियों का दुख पता है कि उनका सागर खो गया है राम के सागर में फिर डुबकी मारो हरि बोलो हरि बोल नीर बिन मीन दुखी छीर बिन शिशु जैसे जैसे छोटा बच्चा जिसे दूध नहीं मिला है शायद छोटे बच्चे को यह पता भी ना हो कि मैं रो क्यों रहा हूं वो पहली दफा जब बच्चा पैदा होता तो उसे पता भी कैसे होगा कि मैं दूध की कमी के कारण रो रहा हूं दूध तो अभी चख ही नहीं अभी तो पैदा ही हुआ है अभी तो सांस ली और रोने लगा है ये किस लिए रो रहा है अगर ये बच्चा बोल सके तो भी बता नहीं सकेगा कि मैं किस लिए रो रहा हूं कंधे बिचकाएगा, कहेगा पता नहीं मगर रोना आ रहा है क्या चाहते हो तो क्या तुम सोचते हो बच्चा उत्तर दे सकेगा कि मैं क्या चाहता हूं जो कभी जाना नहीं पहचाना नहीं जिसे कभी चखा नहीं स्वाद नहीं लिया कैसे कहेगा लेकिन उसके रोने को देखकर मां पहचान लेती कि क्यों रो रहा है उसे दूध चाहिए उसे स्तन चाहिए दूध मिलते ही बच्चा निश्चिंत हो जाता है फिर सो जाता है गहरी निद्रा में विश्राम जब फिर भूख लगती तब फिर रोने लगता धीरे धीरे उसको भी पता चल जाएगा कि मैं रोता क्यों कि भूख लगती धीरे धीरे उसे भी पता चल जाएगा कि जब भूख लगती तो मुझे दूध चाहिए लेकिन अगर चाहो तो बच्चे को धोखा दे सकते हो बहुत सी माताएं देती बच्चा रो रहा है उसको पकड़ा दिया झूठा रबर का स्तन उसके मुंह में दे दिया बच्चा उसी को पी रहा है सोच रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है उसी को चूसते चूसते सो जाता है भ्रांति खड़ी कर लेता है पुष्टि तो नहीं मिलती कुछ पौष्टिकता तो नहीं मिलती कुछ भोजन भी कुछ नहीं मिलता रबर की चूसनी को चूस के मिलेगा भी क्या लेकिन निश्चिंत मालूम होता है ज्यादा दिन धोखा नहीं चलेगा कभी कभी देते रहो तो चलेगा अगर कुछ भी नहीं कोई होता पास तो अपना अंगूठे ही चूसने लगता अब अंगूठे से कुछ भी निकलता नहीं दुनिया में तुम ऐसे ही लोग पाओगे कोई रबर की चूसनी चूस रहे कोई अपना अंगूठे ही चूस रहे ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा ये मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं जो मिल गया वही चूस रहे एक चूसने की धुन है लगता है कि चूसने से तृप्ति मिलेगी लेकिन स्तन हो तो ही चूसने से तृप्ति मिलती दूध बहता हो वहां तो ही चूसने से तृप्ति मिलती वक्त चूसता है परमात्मा की जीवनधारा से अभक्त संसार में खेल खिलौना से चूसते रहते कोई धन से चूस रहा ये रबर की चूसनी कोई चले कि प्रधानमंत्री होना ये रबर की चूसनी फिर चूसनी कितनी ही बड़ी हो कि क्रेन से उठानी पड़े इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता छोटी बड़ी का कोई सवाल नहीं है उसके पीछे जीवन की धारा है या नहीं उसके भीतर प्रेम बहरा है कि नहीं इसलिए इस जीवन में एक अपूर्व घटना घटती है लोग जिंदगी भर चूसते हैं और भूखे के भूखे और जब देखो तब रो रहे हैं तुम्हें अनुभव है भली बात ही। तुम जब भी बात करते हो क्या करते हो रोते हो दूसरा भी रोता है लोगों की बातचीत सुनो जरा बस बैठे हो रो रहे हैं दुनिया भर की शिकायतें कर रहे हैं ये गलत ये गलत ये गलत सब तरफ गलती हो रही जिंदगी दुभर हो गई पहले के दिन अब कहां रहे पहले के दिन की भी इसी तरह याद कर रहे हैं ताकि मन को समझा लें और आगे के दिन की सोच रहे हैं कि कभी तो समाजवाद आएगा कभी तो ऐसा होगा कि चुसनी से दूध बहेगा मगर चुस्नियों से दूध बहता ही नहीं न समाजवाद में बहता है न राम में बहा कभी नहीं बहता व्यक्ति को परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा तो ही जीवन में तृप्ति की धारा शुरू होती निर्बिन, मीन दुखी धीर छीर बिन शिशु जैसे पीर जाके औषध बिन कैसे रहे जाते और पीर है भारी पीड़ा है बहुत औषधि के बिना कैसे रह रहे हो तुम सुंदर पूछ रहे हैं तुमसे ये कि मैं चकित हूं कि तुम औषधि क्यों नहीं खोजते और औषधि उपलब्ध है हरि बोलो हरि बोल चातक ज्यो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे चांद देखता चकोर लगा है चांद की तरफ आंखें लगाए चातक प्रतीक्षा करता स्वाति के बूंद की ऐसे ही भक्त कूड़े करकट में नहीं उलसता उसकी आंखें आकाश पे लगी होती उसकी आंखें चंद्र के प्रकाश पे लगी होती भक्त चकोर है और भक्त चातक है वो हर किसी गंदी तलैया का पानी नहीं पीता फिरता वो प्रतीक्षा करता स्वाति नक्षत्र के बूंद की एक बूंद काफी है उस नक्षत्र में क्योंकि उस एक बूंद से ही मोती बन जाती और यहां कितना ही पियो प्यास बुझती कहां जितना पियो उतनी प्यास जलती है उतनी प्यास बढ़ती है। तुमने देखा नहीं जितना धन बढ़ता है उतना और धन पाने की प्यास बढ़ती जितनी काम वासना में उतरो उतनी काम वासना बढ़ती जितना क्रोध करो उतना क्रोध बढ़ता है ये बड़ी बड़ा उल्टा गणित है करने से चुक जाना चाहिए चुकता नहीं मालूम पड़ता अभ्यास से और आदत मजबूत होती चली जाती चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है और जैसे जैसे चंदन की सुगंध मिल गई हो और सर्प लहराने लगा हो ऐसे भक्त की मस्ती है भक्त चंदन की चाह में चला हुआ है सर्प है स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता हुआ चातक आकाश की तरफ आंख उठाए प्रेम में डूबा चकोर है। निर्धन धन चाहे कामनी को कंत चाहे जैसे प्रेसी प्रेमी को खोजती प्रेमी प्रेसी को खोजता है जैसे निर्धन धन को खोजता है जैसे हीन पद को खोजता है जैसे निर्बल सबलता खोजता है यह सारी चीजें भक्त नहीं खोजता भक्त तो सिर्फ भगवान को खोजता है उसका धन भगवान उसका पद भगवान उसका प्रेमी भगवान उसने अपनी सारी आकांक्षाओं का एक इकट्ठा प्रवाह परमात्मा की तरफ बहा दिया है वो छोटी छोटी धाराओं में नहीं बहता उसने गंगा बना लिया और चल पड़ा सागर की तरफ ऐसी जाके चाह ताको कछूना सुहात और जिसकी ऐसी चाह जगी हो उसे फिर कुछ और नहीं सुहाता तुम भक्त को कहो कि हम तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे उसे कुछ बात जस्ती नहीं तुम प्रतिष्ठा करो कि अप्रतिष्ठा तुम सम्मान करो कि गाली दो अंतर नहीं पड़ता उसकी दौड़ कहीं और है वो जा कहीं और रहा है तुम्हें देखता कहां ना तुम्हारी प्रशंसा देखता ना तुम्हारी मालाएं तुम्हारी मालाओं का मूल्य कितना है तुम्हारी मालाओं से तो तुम जैसे ही ना समझ प्रसन्न होते मैंने सुना एक राजनेता का गांव में स्वागत किया गया मालाओं पे मालाएं चढ़ी गुलदस्तों पर गुलदस्ते दिए गए जब मालाएं चढ़ चुकी गुलदस्ते दिए जा चुके सब भी राजनेता का सेक्रेटरी थोड़ा परेशान था क्योंकि राजनेता के चेहरे पर क्रोध माथे पर सिकुड़न है उसने पूछा आप नाराज से क्यों दिखाई पड़ते इतनी मालाएं चढ़ी इतने फूल इतना स्वागत सम्मान उसने कहा बकवास मैंने तीस माला के दाम दिए थे उनतीस ही आई दुनिया बड़ी अजीब यहां पैसे भी चुकाने पड़ते हमको माला चढ़ा उसकी पैसे पहले देना पड़ते और 30 के दिए थे और उनतीस वो गिनती कर रहा है अपने हाथ से अपने को ही चढ़ा लेते कहे को इतना कष्ट किया और फिर मैंने एक फकीर की कहानी सुनी वह गांव में गया और गांव के लोग उससे नाराज थे फकीरों से सदा नाराज रहे क्योंकि वे बातें ऐसी कह देते जो तुम्हें बेचैन कर जाती बड़े लोग क्रुद्ध थे उन्होंने जूतों की एक माला बनाकर उसको पहना दी और फकीर नाचने लगा और लोग और मुश्किल में पड़े लोगों ने पूछा कि समझ रहे हो हो से कुछ जूते की माला पहनाई उसने कहा कि मैं नाच किस लिए रहा हूं इसलिए तो परमात्मा से कह रहा हूं वाहरे वाह अभी तक बहुत गांवों में गया मालियों के गांव रहे होंगे चमहारों के गांव में पहली दफा आया ये भी खूब रही आखिर आदमी वही तो चढ़ाएगा ना जो उसके पास है चमहार भाईओ तुमने बड़ी कृपा की ऐसा ही करते रहना क्योंकि मैं तो यहां से आते ही जाता रहूंगा और जूते मेरे वैसे भी फट गए थे सो तुमने एक दो नहीं कई जूते दे दिए जिंदगी चल जाएगी इससे तो मेरी तुम्हारा खूब खूब खुँ धन्यवाद और फूल तो कुम्हला जाते हैं तो फेंकने पड़ते जूते कुम्हलाते भी नहीं मेरे भी काम आएंगे मेरे शिष्यों के भी काम आएंगे धन्यवाद मगर यह मुझे पता नहीं था कि बस्ती पूरे चमारों की जो चल पड़ा परमात्मा की तरफ उसके जीवन के मापदंड बदल जाते ऐसी जाकी चाहे ताको कछूना सुहा दे प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो यह वचन अद्भुत है इसे खूब हृदय में खोद के रख लेना जितना गहरा ले जा सको ले जाना प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम इस जगत में सबसे बड़ा जादू है और तुमने तो प्रेम अभी जाना नहीं तुम जिसको प्रेम कहते हो वो तो कुछ और है प्रेम नहीं इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जादू नहीं घटा है और तुम्हारी जिंदगी में पारलौकिक कि चमक नहीं आई प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम कहा नेम कैसो प्रेम का प्रभाव ऐसा है ऐसा अद्भुत जादू है प्रेम का कि जिसके जीवन में परमात्मा के लिए प्रेम आ गया उसको फिर किसी नियम को मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती ना उसके लिए कोई आचरण न कोई सील प्रेम पर्याप्त आचरण प्रेम कहा नेम कैसो नियम कैसा मर्यादा कैसी प्रेम पर्याप्त थे जीसस ने कहा है तुमने सुनी है दस आज्ञाएं जो मोजेज ने दी मैं तुम्हें ग्यारहवीं आज्ञा देता हूं प्रेम करो वैसा ही जैसा मैंने किया और ग्यारहवीं पर्याप्त है और जो ग्यारहवीं पूरी करेगा उसके लिए दस की फिक्र छोड़ छोड़ दे दस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं चोरी मत करना बेईमानी मत करना झूठ मत बोलना धोखा मत देना हिंसा मत करना ये सब बकवास है जिसको प्रेम आ गया प्रेम को प्रभाव ऐसा जिसके मन में प्रेम आ गया वो कैसे हिंसा करेगा और एक बात और भी ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि तुम हिंसा ना करो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आ जाए जरूरी नहीं प्रेम आ जाए तो हिंसा चली जाती प्रेम आ जाए तो चोरी चली जाती प्रेम आ जाए तो बेईमानी चली जाती लेकिन बेईमानी चली जाए तो प्रेम आ जाता है। ऐसा नहीं इसलिए तुम बहुत लोग पाओगे जिन्होंने बेईमानी छोड़ दी है चोरी छोड़ दी है व्यविचार छोड़ दिया है अनाचरण छोड़ दिया है मगर उनके जीवन में कोई प्रेम का कमल नहीं खिला है उल्टे सूख गए सब सूख गया उनके जीवन का सरोवर ही सूख गया कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि साधारण आदमी जो कभी थोड़ी बेईमानी भी कर लेता है झूठ भी बोल देता है कभी मौका पड़ जाए तो झगड़ भी लेता है इस आदमी की जिंदगी में शायद तुम्हें कभी थोड़े रस की धार भी मिल जाए मगर जिन लोगों ने बिल्कुल हिंसा छोड़ दी बेईमानी छोड़ दी जिन्होंने सब तरह से आचरण में अपने को कस लिया है इनकी जिंदगी में तो तुम पत्थर पाओगे भूल नहीं एक बड़ी भूल हो रही भूल यह है जैसे दिया जले तो अंधेरा चला जाता है यह सच है लेकिन दूसरी बात सच नहीं कि अंधेरा चला जाए तो दिया जल जाए सच तो यह है अंधेरा जा ही नहीं सकता तुम से भ्रांति पैदा कर सकते हो कि अंधेरा चला गया तो अक्सर तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि तथाकथित अहिंसकों में तुम्हें बड़े कठोर लोग मिल जाएंगे और तथाकथित ईमानदार आदमियों में तुम्हें ऐसे आदमी मिल जाएंगे जिनके साथ घड़ी भर बिताना असंभव हो जाए तुम्हारे तथाकथित संतों के साथ 24 घंटे रह लो तो फिर तुम दोबारा कभी संतों का सत्संग न करोगे बड़े अहंकार का जन्म होता है प्रेम का कहां जन्म होता है उल्टे अहंकार का जन्म होता है और अहंकार प्रेम से विपरीत दिशा है भक्त अंतस से चलता है आचरण को बदलता है और तुम अक्सर आचरण बदल के सोचते हो अंतस बदल जाए नहीं यह न कभी हुआ है ना हो सकता है सूत्र ख्याल में रखो भीतर से बाहर की तरफ परिवर्तन होते हैं बाहर से भीतर की तरफ परिवर्तन नहीं होते अगर तुम्हारे भीतर आनंद हो तो तुम्हारे आचरण में भी आनंद की किरणें फूटेंगी अगर तुम्हारे हृदय में हंसी हो तो ओठ तक भी चली जाएगी लेकिन इससे उल्टा मत सोचना कि ओंठ हंसी के मालूम पड़े बिल्कुल कार्टल, कार्टर जैसी हंसी हो सब दांत निकाल दो बिल्कुल तो भी जरूरी नहीं कि हृदय में कोई हंसी हो तुमने कभी अस्पताल में जाके खोपड़ियां देखी सब खोपड़ियां हंसती मालूम होती क्योंकि दांत बिल्कुल काटर जैसे निकले होते साफ चमड़ी वगैरह तो खोई गई अब चमड़ी वगैरह तो बसती नहीं इसलिए मुर्दे की खोपड़ी देखकर डर लगता है क्योंकि मुर्दा और हंस रहा है बहुत घबराहट पैदा होती सब मुर्दे हंसते मगर इससे कोई यह पता नहीं चलता कि हृदय सारा हृदय है ही नहीं कि आत्मा से उठ रही है आवाज अब कोई आत्मा इत्यादि है भी नहीं अब तो वहां कुछ भी नहीं अब मुर्दा तुम पे हंस रहा है और अपने पर हंस रहा है कि हम बुद्धू थे और तुम बुद्धू लेकिन लोग ऊपर से चिपकाना सीख गए हंसी चिपका लेते करुणा चिपका लेते सब कागजी चेहरे बना लेते लोग नाटक करने में कुशल हो गए मुखौटे पहने हुए प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो इसलिए भक्त नियम जानता ही नहीं भक्ति के सांस में नियमों की चर्चा ही नहीं होती कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो तुम ऐसा मत करना पानी छान के पीना रात खाना मत खा लेना इस सब की कोई चर्चा ही नहीं होती इसलिए भक्तों को अगर तुम तपस्वियों से जाकर पूछोगे वो कहेंगे सब भ्रष्ट क्योंकि नियम की कोई बात ही नहीं बस हरी बोलो हरी बोल नियम तो होना चाहिए उनको पता ही नहीं कि जिसके जीवन में हरी बोलो हरी बोल प्रविष्ट हो गया सब नियम अपने आप पूरे हो जाते परम नियम आ गया तो से सब नियम अपने आप चले आते मालिक आ गया तो बाकी सब गुलाम है वो उसके पीछे चले आते प्रेम को प्रभाव ऐसा जादू ऐसा है प्रेम का उसकी प्रभावना ऐसी है प्रेम तहा नेम कैसा, सुंदर कहत यह प्रेम की ही बात है सुंदर कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं यह प्रेम की बात है तुम तो इसमें नियम खोजने मत लग जाना आचरण साधना इत्यादि के चक्कर में मत पड़ जाना मैं तो सिर्फ प्रेम की बात कर रहा हूं मैंने प्रेम से पाया दादू के प्रेम में पड़ा और दादू के प्रेम ने मुझे परमात्मा के प्रेम से जुड़ा दिया और मैंने प्रेम क्या पाया कि सब पा लिया सब सुगंध अपने आप आ गई प्रेम भक्ति यह मैं कही जाने विरला कोई हृदय कलुस्ता क्यों रहे जा ऐसी होई जहां प्रेम घट जाए वहां कलुस्ता बचेगी कहां दिया जल गया अब अंधेरा बचेगा कहां मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन एक नवाब के घर नौकर था और नवाब ने उससे कहा सर्द सुबह है लखनऊ की नवाब की उठने की इच्छा नहीं हो रही उसने नरसुद्दीन को कहा नसुद्दीन जरा बाहर जाकर देख सूरज निकला कि नहीं रात कटी कि नहीं नसुद्दीन बाहर गया लौट के आया और उसने आके जल्दी से लालटेन जलाने लगा तो उसने पूछा नवाब ने क्या कर रहा है उसने कहा मैं बाहर गया लेकिन अंधेरा बहुत है सूरज दिखाई नहीं पड़ता लालटन जला के जा रहा हूं सूरज अगर हो तो लालटन जला के नहीं देखना पड़ता सूरज हो तो अंधेरा हो कैसे सकता है प्रेम को प्रभाव ऐसा प्रेम भक्ति या मैं कही जाने विरला कोय बहुत विरले लोग इस प्रेम भक्ति को पहचानते यह इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। लोग तो छोटी छोटी बातों में पड़े क्या खाना क्या पीना कैसे उठना कैसे बैठना कहां सोना कहां नहीं सोना असली बात चुकी ही जा रही है इस छुद्र में उलझ के सारा जीवन व्यतीत हो जाता है ऐसी भूल तुमसे ना हो ऐसी भूल में मत पड़ना बस प्रेम करो हृदय कलुसता क्यों रहे जाघट ऐसी होई, सत्य सु दोई प्रकार एक सत्य जो बोलिए मिथ्या सब संसार दूसर सत्य सु ब्रह्म। सत्य के दो प्रकार हैं वो कहते एक सत्य तो वो है जो बोला जाता है वो सिर्फ गौण है ऊपर ऊपर है कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम सत्य बोलते ही इसलिए हो कि दूसरे को चोट पहुंचे सत्य तुम बोलते इसलिए हो कि दूसरा फंसे तुम्हारा सत्य जरूरी नहीं कि धार्मिक हो तुम्हारे सत्य के पीछे बड़ा अधर्म छिपा हो सकता है उस सत्य का कोई मूल्य नहीं है असली सत्य दूसरा है वह तुम्हारे भीतर ब्रह्म का आविर्भाव फिर बात और है फिर तुम सत्य बोलोगे लेकिन वो सत्य तुम्हारे अंतरतम से आएगा अभी तो तुम सत्य के साथ भी राजनीति करोगे कूटनीति करोगे हिसाब किताब बिठाओगे तुमने ख्याल किया अगर किसी की निंदा करनी हो तो तुम क्या कहते हो भाई हम तो सच सच कह रहे हैं जैसा है वैसे ही कह रहे हैं मजा निंदा कर ले रहे हो मजा सत्य का नहीं है मजा तो इसका है कि कितना नीचे एक आदमी को गिराओ मजा तो कलुषित है लेकिन बहाना सत्य का है एक और सत्य जो बाहर से जिसका कोई संबंध नहीं कहने से जिसका कोई संबंध नहीं होने से जिसका संबंध है सत्य हो जाओ फिर सत्य अपने आप प्रकट होगा फिर वो जो भी रूप लेगा वे ठीक ही होंगे असली बात दूसरी है मिथ्या सब संसार दूसर सत्य सुब्रह्म है उस दूसरे सत्य पर ख्याल रखो वो छिपा हुआ सत्य वो प्रेम से ही अविर्भूत होता है सुंदर देखा शोधिके सब काहू का ज्ञान सुंदर कहते हैं मैंने सब तरह के ज्ञान परख डाले शोध कर देख डाले शास्त्रों में गया पंडितों के पास बैठा सात साल का बच्चा था जब संन्यास्त हुआ तो दादू ने उसे भेज दिया काशी कि तू खूब पढ़ संस्कृत पढ़ शास्त्र पढ़ ज्ञानियों के पास बैठ अट्ठारह साल सुंदर काशी में शास्त्र का अध्ययन करते रहे लेकिन सब शास्त्रों के अध्ययन के बाद पाया कि जो दादू के पास था वो काशी में नहीं भेजे ही इसलिए था दादू ने क्योंकि तो छोटा बच्चा है अभी देख ही ले ठीक से कि असली चीज कहां है ज्ञान में है या प्रेम में तो बड़े पंडितों के पास से पंडित होकर लौटा लेकिन आना पड़ा वापस दादू के पास सुंदर देख्या सोधी के सब काहू का ज्ञान कोई मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान दादू को देख लिया हो तो फिर कोई और शास्त्र मन को भुला नहीं सकता ना कोई पांडित्य काम आ सकता है फिर कितनी ही बातें सुंदर हो सब लफाज़ी कोई मन माने नहीं मन में कोई रमता नहीं जमता नहीं भेजा ही इसलिए था ताकि दादू ठीक ठीक समझ ले सुंदर ठीक ठीक पहचान ले व्यर्थ को देख लो तो सार्थक को पहचानने में आसानी हो जाती व्यर्थ को ना पहचानो तो सार्थक को कैसे पहचानोगे कोई मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान ज्ञान से नहीं कुछ मिलता ज्ञान कूड़ा करकट है उधार है बासा है पराया है ध्यान से मिलता है ध्यान अपना है निज का है और भक्ति के मार्ग पर ध्यान का अर्थ है प्रेम की दशा हरि बोलो हरि बोल सट दर्शन हम खोजिया योगी जंगम शेख आ गए काशी से लौट कर दादू के पास लेकिन दादू ने कहा भी और खोज काशी निपट गया अब ठीक है अब जा योगियों के पास बैठ बड़े प्रसिद्ध शेख हैं उनके पास बैठ सन्यासी और सेवड़ा सेवड़ा कहते हैं जैन सन्यासी को जैन साधु को सन्यासी और सेवड़ा पंडित भक्ता बेख, जा सब तरह के भेष वालों के पास बैठ सब में तलाश टटोल अब सेवड़ा जो है जैन सन्यासी जो है वो तो बिल्कुल आचरण से जीता है वो तो नियम से ही जीता है प्रेम की तो वहां कोई बात ही नहीं प्रेम शब्द से तो वहां घबराहट पैदा हो जाती प्रेम नहीं नैम नियम ऐसा उठो ऐसा बैठो ऐसा करो ऐसा चलो हर चीज का नियम जैन शास्त्रों को देखो तो नियमों ही नियमों से भरे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कानून लोगों ने यह किताबें लिखी हो जैसे कानून की किताबें होती नियम और नियम और उसमें से उपनियम और सब तरह की व्यवस्था कर देनी कोई निकल ना जाए मगर निकलने वाले बचते हैं कहीं ऐसे फिर वकील किस लिए वकील बता देते हैं कि ये तरकीब है इसमें से निकल लेगी दिल्ली में कानून बन भी नहीं पाता कि वकील तरकीबे निकाल लेते हैं कानून बन ही रहा है कि तरकीबें निकाल ले जाते हो घबराओ मत कुछ ना कुछ छेद हर जगह छूट जाते हैं आदमी की बनाई हुई चीज पूर्ण तो हो नहीं सकती रास्ता निकल ही आएगा जरा उल्टा सीधा जाना पड़ेगा इर्चा तिरछा चलना पड़ेगा रास्ता तो निकल ही आएगा जैसे वकील रास्ते निकाल लेते ऐसे पंडित रास्ते शास्त्रों में से निकाल लेते भेजा राजस्थान तो सेवड़ों का काफी प्रभाव रहा है राजस्थान में तो भेजा सुंदर को कि जा सेवड़ों के पास बैठ सेवड़ा क्यों कहते क्योंकि जैन राजस्थान में जब जाते हैं साधु को मिलने तो कहते हैं, सेवा करने जा रहे हैं जिसकी सेवा करने जाना पड़ता वो सेवड़ा साधु महाराज आए उनकी सेवा करने जा रहे सट दर्शन हम खोजिया योगी जंगम सेख सन्यासी और सेवड़ा पंडित भक्ता भेख सब तरह के वेश वालों के पास जा सुंदर बैठ समझ व्यर्थ को ठीक से पहचान ले फिर लौट आना तो तेरी आंख फिर हीरे से नहीं चूकेगी तू हीरे को देख लेगा तो भक्त न भावे दूरी बतावे तीरथ जावे फिर आवे तो सुंदर गए सब जगह जहां जहां भेजा वहां वहां गए फिर फिर लौट आए तो भक्त न भावे दूरी बतावे तीरथ जावे फिर आवे जी कृतम गावे पूजा लावे झूठ दिढ़ावे बहिकावे अरु माला नावे तिलक बनावे क्यों पावे? गुरबिन गैला दादू का चेला भरम पछेला सुंदर नरा सुंदर न्यारा हो खेला ये सब खेल की तरह सुंदर ने लिया ये सब जाना आना ठीक गुरु कहता तो जाओ जल्दी ही दिखाई पड़ने लगा कि सब खेल है मर्जी गुरु की कुछ और है गुरु जो दिखाना चाहता है कि देख तुझे कौन मिल गया है कंकड़ पत्थरों में बेचता है ताकि हीरे की पहचान आए अंधेरे में बेचता है ताकि रोशनी की पहचान आए नीमों के जगत में भेजता है ताकि प्रेम की समझ आए यह वचन समझो तो भक्त न भावे दूरी बता सुंदर कहते हैं वो आदमी जो कहता परमात्मा दूर है हमें नहीं भाता क्योंकि हमने उसे बहुत पास से भी पास देखा हमने दादू में झांका और पास से भी पास देखा तो भक्त न भावे तो जो भक्त ये कहता है कि दूर है परमात्मा बहुत दूर है कठिन है दुर्गम है पाना मुश्किल है खड़क की धार है यह बात है हमें नहीं जसती क्योंकि हमने प्रेम का मार्ग देखा जो फूलों का मार्ग है कहां की खडक की धार और दूर परमात्मा नहीं है पास से भी पास झुकने की तैयारी चाहिए हाथ बढ़ाओ उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आने को तत्पर तो भक्त ना भाव है दूरी बतावे जहां भी दूरी बताई जा रही समझ लेना बेईमानी दूरी वहीं बताई जाती जहां आदमी को पता नहीं फिर पता ना हो तो बचने का एक ही उपाय की दूर है बहुत दूर है। खलील जिब्रान की एक कहानी एक आदमी गांव गांव घूमता था वो बड़ा सन्यासी था और बड़ा दार्शनिक और लोगों को समझाता था कि आओ मेरे साथ जिसको भी परमात्मा तक चलना है मगर बड़ा कठिन मार्ग मार है मार्ग इतना कठिन कि विरले ही पहुंच पाते बुलाता क्या हो मेरे साथ परमात्मा की तरफ चलो फिर मार्ग की कठिनाई इतनी बताता कि लोग सोचते ये तो झंझट की बात है इतनी कठिनाई तो लोग कहते कि ठीक आप ठीक कहते हैं जरूर होगा और इतना कठिन हमारे बस के बाहर है वो कठिनाई इसलिए बताई जाती क्योंकि तुम्हारे बस के बाहर बताना जरूरी नहीं तो जल्दी ही तुम पहचान लोगे कि वह दावेदार झूठ तुम्हें अगर परमात्मा की थोड़ी झलक मिल जाए तो तुम्हें फिर कोई झूठ दावेदार धोखा नहीं दे सकता तो उस दार्शनिक की खूब प्रशंसा बढ़ती जाती थी यश बढ़ता जाता था हजारों लोगों से सुनते थे एक गांव में एक झक्की आदमी था पागल सा आदमी था वो खड़ा हो गया उसने कहा अच्छी बात कितने ही कठिन जब तुम चले गए तो हम भी चले जाएंगे तो हम तुम्हारे पीछे चलते मुझे शिष्य बनाओ दार्शनिक थोड़ा डरा ये झंझट की बात दार्शनिक शिष्य बनाने में डरते हैं क्योंकि शिष्य आज नहीं कल कसौटी हो जाएगा आज नहीं कल शिष्य पूछेगा बहुत दिन हो गए अभी तक दर्शन नहीं हुए आप जो कहते हो मैं सब कर रहा हूं अभी तक दर्शन नहीं हुए शिष्य झंझट की बात है शिष्य को बनाने का मतलब यह कि आज नहीं कल शिष्य पे ही तुम्हारा निर्णय टंगेगा दार्शनिक ने सोचा कि भटकाऊंगा इसको खूब भटकाऊंगा खूब चक्कर लगवाऊंगा खूब उल्टे सीधे रास्ते चलवाऊंगा थक जाएगा रास्ते पर अकल आ जाएगी वापस लौट आएगा मगर वो आदमी भी जिद्दी ही था आदमी जैसा आदमी था उसने कहा कि ठीक है लगवाओ चक्कर जो गुरु कहे वो करे और जहां गुरु जाए वही जाए कहानी कहती है कि चलते चलते चलते चलते, चलते, चलते। छह साल बीत गया वो बार बार पूछे कि और कितनी दूर वो तो थके ही नहीं वो झक्की आदमी वो का थके वो कहे कितनी दूर लेकिन गुरु थकने लगा क्योंकि इसके कारण झंझट खड़ी हो गई जिंदगी मजे से चल रही थी अब ये एक झंझट खड़ी कर ली पीछे छह साल बीतते बीतते एक दिन गुरु ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि मुझे उसका रास्ता मालूम था लेकिन तेरे सत्संग में उसका रास्ता खो गए तू मुझे क्षमा कर तू मेरा पीछा छोड़ समझाने वाले तुम्हें समझाए चले जाते हैं कि बहुत दूर है इतना दूर है कि हम ही बामुश्किल पहुंचे तुम क्या पहुंच पाओगे तुम्हारी क्या विसात तुम हो किस खेत की मूली वो तुम्हें ये समझाते इस समझाने से तुम कहते हो कि भाई मामला इतना कठिन झंझट में पड़ना वैसी जिंदगी कठिनाई में गुजर रही ऐसी तो किसी तरह पार नहीं पा रहे और यह झंझट कहां लेनी तो ठीक कहते हैं महाराज अब अगले जन्म में देखेंगे जब सुविधा होगी तब देखेंगे अभी तो अवसर नहीं है ना तुम पीछे चलते हो ना कभी गुरुओं की कसौटी होती तो भक्त न भावे दूरी बतावे दादू के पास बैठ के सुंदर ने सुना था सुना नहीं देखा जाना पहचाना अनुभव किया था स्पर्शित हुआ था कि इतने पास है पास से भी पास है तुम्हारा हृदय भी उतने पास नहीं जितना परमात्मा पास है दूरी कहा दूरी कैसी हम उसी में पैदा होते उसी में जीते उसी में एक दिन तिरोहित हो जाते वह हमारे प्राणों का प्राण है तो ये बातें जस्ती नहीं तीर्थ जावे फिर आवे तो भेजते हैं गुरु तो चला जाता गुरु की आज्ञा है कि जा कुंभ का मेला हो रहा करा अब वहां देखते सब तरह का पाखंड सब तरह की व्यर्थता और मूर्ताएं फिर फिर लौट के आ जाता है गुरु मिल गया तो तीर्थ मिल गया अब और कहां तीर्थ है अब कहां काबा कहां काशी जी कृत्रिम गावे जगह जगह जाकर देखा जिसने दादू को गाते सुन लिया था अब किसी और का गीत उसी समझ में नहीं आएगा कृत्रिम गाव गा रहे हैं न गीत अपना गीत में प्राण है न गीत में जीवन है शब्द सब उधार और बासे ओठ ओठ पर है हृदय कहीं छूता भी नहीं उनसे न खुद का छूता है न दूसरे का छूता है जिसने दादू को गाते देखा हो और दादू कोई गायक थोड़ी है फकरड़ फकीर मगर जो धार शब्दों में क्योंकि शब्दों के पीछे खड़ा हुआ एक अनुभव है शब्दों में चमकती है। शब्द को भी सुनो तो थोड़ी निशब्द की भनक आ जाती जिसने मीरा को नाचते देखा फिर और कौन सा नाच उसे सुहाएगा और ऐसा नहीं है कि मीरा कोई नर्तकी है ना किसी विद्यापीठ में गई सीखने न किसी उस्ताद के पास बैठी मस्ती से नाच रही है कोई बोध से नाच रही है नाचने की जानकारी से नहीं जिसने मीरा को नाचते दे देखा फिर सब नाच फीके पड़ जाएंगे देखा होगा दादू को कभी मस्त होके गाते ठोंक के खंजड़ी अपने टूटे पुटे शब्दों में जगाते लोगों को याद दिलाते लोगों को बैठ के दादू की लहर को अनुभव किया होगा दादू की हवा में जिया था छोटा था तब से जिया था सात साल का था तब से दांव लगा दिया था जी कृतम गावे पूजा लावे तो देखते हैं कि पूजा भी लाते हो मगर पूजा लाने वाला कहां है उपस्थिति कहां है ऐसे ही चले आते मुर्दे की तरह पूजा भी लगा देते देखा होगा दादू को नास्ते मंदिर में देखा होगा दादू को पूजा लगाते जिसने रामकृष्ण को भोग लगाते देख लिया फिर सब भोग फीके पड़ जाएंगे फिर सब पुजारी फीके पड़ जाएंगे रामकृष्ण का भोग लगाना ऐसा था कि पहले खुद अपने को लगाते मंदिर में खड़े हैं थाली सजा के और चख रहे मामला चला था मंदिर के ट्रस्टियों ने कहा कि यह बात तो गलत है कभी किसी शास्त्र में लिखा है कि पहले भोग खुद को लगाओ और फिर झूठा भगवान को खिलाओ सब शास्त्रों में कहा है कि पहले भगवान को भोग लगाओ फिर तुम लगा सकते हो अपने को रामकृष्ण का तो रखो तुम्हारे शास्त्र और ये रही तुम्हारी नौकरी मेरी मां जब मुझे खिलाती थी तो पहले खुद चखती थी मैं उससे सीखाउं ये शास्त्र का सवाल नहीं ये प्रेम का सवाल है प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम कहा नेम कैसो मेरी मां चखती थी पहले की है भी स्वादिष्ट के नहीं बेटे को दूं के नहीं दू तो क्या मैं उससे भी गया बीता हूं कि बिना चखे और भोग लगा दू भोग हो जिसमें स्वाद भी ना हो ये नहीं होगा अब ये कोई पूजा है तुम भी सोचोगे कि ये तो बात गड़बड़ हो गई ये कैसी पूजा लेकिन अगर तुमने रामकृष्ण को भोग लगाते देख लिया फिर सारे मंदिर फीके पड़ जाएंगे क्योंकि वहां तुम्हें एक लपट पाओगे एक आनंद भाव पाओगे प्रेम की धारा बहती हुई पाओ, फिर रामकृष्ण कभी कभी पूजा करते तो दिन भर पूजा चलती सुबह शुरू होती रात होने आ गई देखने आए थे सुबह वो लोग चले गए दोपहर आए वो चले गए सांझ आए वो चले गए चली रही पूजा आखिर ट्रस्टियों ने कहा भाई तुम होश में हो कि बेहोश कोई नियम होता हर चीज का और कभी ऐसा होता कि दो चार दिन ताला मार देते और मंदिर में पूजी नहीं होती घंटा भी ना बसता तो रामकृष्ण कहा कि जब मौज होती जब मेरे भीतर से आती तब करता हूं और जब मेरी मौज नहीं होती तो मैं मार देता ताला कि अब रहो भीतर अब हो गई पूजा बहुत अब पड़े रहो वहां लेकिन जो भी होता हृदय से होता है हृदय से ही हो तो ही सच्चाई पूजा लावे झूठ दिढ़ावे बहिकावे। भगवान तक को धोखा दे रहे हैं लोग आदमियों की तो छोड़ो तुम जब मंदिर पूजा चढ़ाने गए हो तुम्हारे हृदय में चढ़ाने का कोई भाव था तुमने सच में अपना हृदय चढ़ाया था उन फूलों के साथ तुम्हारा भी कुछ चढ़ा था कि बस यू ही एक औपचारिकता पूरी कर आए थे किसको धोखा दे रहे हो कम से कम उसे तो धोखा मत दो अरु माला ना आवे और लोग हैं कि माला फेर रहे हैं और भेज देते हैं दादू उनको कि जा लोग माला फेर रहे हैं और भीतर संसार फिर रहा है तिलक बनावे और लोग तिलक बना रहे हैं और वो तिलक वैसे ही है जैसे स्त्रियां अपने सौंदर्य का श्रृंगार साधन कर रही जिसमें कोई मूल्य नहीं अहंकार है प्रतिष्ठा है अकड़ है क्यों पावे गुरुविन गैला जगह जगह जाके एक बात लगी साफ सुंदर को कि बिना गुरु के गैल नहीं मिलती ये सब बिना गुरु के चल रहे हैं यही इनकी अड़चन है शास्त्र भी पढ़ लेते हैं मगर शास्त्रता कहां है जो शास्त्र में अर्थ डाले पूजा भी कर लेते हैं लेकिन किसी प्यारे से मिलन नहीं हुआ है जो पूजा को जीवंत बनावे माला भी फेर लेते लेकिन किसी ऐसे आदमी से मिलना नहीं हुआ जिसकी श्वास श्वास में हरि बोलो हरि बोल कि माला फिर रही हो क्यों पावे गुरबिन गैला गैला शब्द के दो अर्थ हैं एक अर्थ तो होता है राह गैल और एक अर्थ होता है मूढ़ मूर्ख दोनों ही अर्थ सार्थक है यहां क्यों पावे गुरबिन गैला ये मूढ़ बिना गुरु के नहीं पा सकेंगे या बिना गुरु के कोई राह नहीं मिलती असल में राह तो उससे ही मिल सकती है जिससे मिल गई हो जो पहुंच गया जो उस शिखर पर आरूढ़ हो गया उसकी ही पुकार तुम्हारे अंधकार जंगलों से तुम्हें बाहर ला सकेगी दादू का चेला भरम पछेला सुंदर न्यारा है खेला तो गए तो भक्त न भावे दूरी बतावे तीरथ जावे फिर आवे तो लौट लौट आते फिर वहीं आ जाते स्वाद लग गया गुरु का दादू का चेला गुरु मिल गया शिष्यत्व का अनुभव हो गया भ्रम पछेला सारे भ्रम तोड़ डाले गुरु ने इन्हीं भ्रमों को तोड़ने के लिए जगह जगह भेजा अट्ठारह साल काशी रहने को कहा सुंदर न्यारा हो खेला और धीरे दिर धीरे सुंदर को सब समझ में आ गया कि बाकी सब संसार गुरु के बिना नाटक है खेलो खूब जान के खेलो साक्षी भाव से खेलो सुंदर न्यारा हो खेला एक बार जान लो कि तुम न्यारे हो भिन्न हो पृथक बस उतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि सब समझ में आ गया साक्षी समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया इस जगत को भोक्ता की तरह मत जियो कर्ता की तरह मत जियो दृष्टा की तरह जियो और प्रेम से यह चमत्कार घटता है कि तुम दृष्टा हो जाते हो प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेमतहां नेम के सो सुंदर कहती है प्रेम की ही बात है आच